जेम्स वॉट 1736 से 1819 स्टीम इंजन जेम्स तुम यह क्या कर रहे हो मैं गर्मा गर्म चाय बना रहा हूँ जेम्स वॉट का जन्म ग्रीनऑक में हुआ था वो स्कॉटलैंड में एक छोटा मछुआरों का गांव था जेम्स बहुत होशियार था स्कूल में उसका मन नहीं लगता था इसलिए वो घर पर ही ठोका पिटी और जुगाड़े बनाता था अगर वो थोड़ा ताकतवर होता तो शायद वो कुछ कर पाता घर चलो जेम्स खांसी खांसी जब वो स्कूल गया तो वो क्लास में पहले नंबर पर आया पर उसकी हाजिरी बहुत कम थी अगर सेहत अच्छी होती है तो शायद मैं जिंदगी में कुछ कर पाता अंत में जेम्स को ग्लासगो यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक उपकरण मरम्मत करने की नौकरी मिली देखो स्टीम इंजन का यह मॉडल खराब हो गया है इसे दुरुस्त करके तुम्हें खुशी मिलेगी शुक्रिया एक दिन जेम्स का मित्र उसके पास एक न्यूकॉम स्टीम इंजन का मॉडल रिपेयर करने के लिए लाया मरम्मत से इसका काम नहीं चलेगा मुझे इससे दोबारा आविष्कार करना होगा वो बहुत कंपन करता है और बेहद ईंधन खाता है पहले सिलेंडर को गर्म और फिर ठंडा करना पड़ता है क्या यह सही है न्यूकॉमिन इंजन का चक्र गर्म करना बहुत गर्म ठंडा दोबारा गर्म करना जेम्स ने उस इंजन के बारे में सुना था इंजन का नाम उसके आविष्कारक थॉमस न्यूकॉमिन के नाम पर पड़ा था इंजन का उपयोग खजानों से पानी बाहर फेंकने के लिए किया जाता था इंजन का विचार बहुत अच्छा था लेकिन वो ठीक से काम नहीं करता था पहला कुछ नहीं पता दूसरा दूर का विचार तीसरा हिट आइडिया और चौथा यूरे क्षण जेम्स वॉट के इंजन का चक्र बॉयलर से गर्म पानी गर्म से और गर्म गर्म से और गर्म और ठंडा करने के लिए कंडेंसर। वाह! जेम्स कूलिंग बना चेम्बर बनाया जिसमें भाव खुद ठंडी हो सके ग्यारह साल एक बहुत लंबा अरसा है इंतजार करने के लिए और फिर भी जेम्स अपने इंजन के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया 11 साल उसने अलग अलग नौकरियां जिनसे वो नफरत करता था यकीन नहीं होता कि अब वो मौका आया है चलो हम मिलकर उसे बनाएं। अंत में जेम्स को एक व्यापारी मैथ्यू बोल्टन मिला। उन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू की नया इंजन ज्यादा कोयला नहीं खाता है इंजन अंत में सत्रह में बनकर तैयार हुआ वो धड़ल्ले से खदानों में से पानी पंप करता था और न्यू इंजन की तुलना में बहुत कम कोयला खाता था उससे खदानें खदानें सूखी रहती थी नए इंजन से अन्य उद्योगों जैसे कपड़ा निर्माण में तेजी से प्रगति हुई जेम्स वार्ड अपने इंजन में लगातार सुधार करता रहा अंत में वो बहुत धनी बना अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी फिर उसके दिमाग में एक चलने वाला इंजन बनाने की कल्पना आई पर अंत में वो अपनी वर्कशॉप में वापस गया और बाकी जिंदगी ठोका पेटी करता रहा